महाभारत द्रोणपर्व एक के द्वारा योधी ब्लेक्षों की सेना का संघार और दुशासन का सेना से पलायन धृत्रष्ट्रुवाच संप्रमेद महत्सैन्यम जाम सैनेजुनमे का मम ते पुत्र किमकुवत सं धित्राठ ने पूछा संजय मेरी विशाल सेना को रोंद कर जाते हुए सातिकी और अर्जुन को देखकर मेरे उन निर्लज्ज पुत्रों ने क्या किया देख कर मेरे चरितम दृष्टवा यादृशम सभ्य साचि वे, वे सबके सब मरना चाहते थे उस समय युद्ध स्थल में अर्जुन के समान ही सातकी का चरित्र देखकर उनकी कैसी धारणा हुई थी छात्रम सैन्य पराजिता तो महायशा वे सेना के बीच में परास्त होकर अपने छात्र बल का क्या वर्णन करेंगे सम्रांगण में महायशस्व की किस प्रकार सारी सेना को लांग कर आगे बढ़ गए कथम च मम पुराम जीवता तने योगी यो युद्धे तन्मह चक्षुस संजय युद्धस्थल में मेरे पुत्रों के जीते जी शि नंदन सात्की किस तरह आगे जा सके संजय यह सब मुझे बताओ अत्यभुतम इदम तात सका तृणोम्यं एक बहु भी साधम शत्रुभिस्तमथर या मैं तुम्हारे मुंह से अत्यंत विचित्र बात सुन रहा हूं कि शत्रु दल के उन बहुसंख्यक महारथियों के साथ एकमात्र का ऐसा घोर संग्राम हुआ। साग्यम सुतम प्रत्ये प्रते समर समरे सा महारथा मैं अपने भाग्यहीन पुत्र के लिए सब कुछ विपरीत ही मान रहा हूँ क्योंकि सम्रांगण में अकेले सात्विकी ने बहुत से महारथियों का वध कर डाला है एक ही न पर्याप्तम से त्य संजय क्रुद्धस्य युधानस्य युधान से सर्वेत संजय और सब पांडव तो दूर रहे क्रोध में भरे हुए अकेले सात्विकी के लिए भी मेरी सारी सेना पर्याप्त नहीं है निर्जित्य समोण कृतनम चित्रयोधिम यथा पशुगणान सिंह तद्वदान जैसे सिंह पशुओं को मार डालता है उसी प्रकार सात्की विचित्र युद्ध करने वाले विद्वान द्रोणाचार्य को भी युद्ध में परास्त करके मेरे पुत्रों का वध कर डालेंगे कृतवर्मा आदि कृतवर्मादिपिराहे युवधान सकितुम यद पुरुष कृतवर्मा आदि बहुत से सूर सम्रांगण में प्रयत्न करते ही रह गए परंतु पुरुष प्रबल सात के मारे न जा सके नई तदृ दीद युद्धम त्र फागुन यादस नब्दा महायशा थने के महायशस्वी पौत्र सात्विकी ने वहाँ जैसा युद्ध किया वैसा तो अर्जुन ने भी नहीं किया था संजय उवाच तव तो दुर्मित्रते राजुर्योधन न च सुनो सुणु स्वावहित भूतक्ष भारत संजय ने कहा राजन आपकी खोटी सलाह और दुर्योधन की काली करतूत से यह सब कुछ हुआ है भारत मैं जो कुछ कहता हूँ उसे सावधान होकर सुनिए ते पुनः कृप्वान्मित परम युद्धे मतिम क्रूराम तव पुत्रस्य से आपके पुत्र की आज्ञा से युद्ध के लिए अत्यंत क्रूरता पूर्ण निश्चय करके परस्पर शपथ ले वे सभी पराजित योद्धा पुनः लौट आए त्रृण सादी सहस्राणी दुर्योधन पुरोग सकोज बा यवना पारदास्तथा कुंगण पैसा चाबरा पर्वती राजेंद्र कुषाण पाड़ अभ्यद्रवंत सहरेयम सलभा पाभकम यथा तीन हजार घुड़सवार और हाथी सवार दुर्योधन को अपना अगुआ बनाकर चले उनके साथ सख काम्बोज बाल्हिक यवन पारद कुरिंद तंगड़ अम्बष्ट पैसाच बरबर तथा पर्वती योद्धा भी थे राजेंद्र वे सबके सब, सब कुपित हो हाथों में पत्थर लिए की ओर उसी प्रकार दौड़े जैसे पतंगे जलती हुई आग पर टूट पड़ते हैं। कुछ पर्वती पंच सता राजन सैन्य राजन पत्थरों द्वारा युद्ध करने वाले पर्वतियों के पांच सौ सूर्य रथी युद्ध के लिए सुसज्जित हो सुसज्जिथ की परचड़ आए तथो रथ सहस्रेण महारथ सतेन चुरीता सहस्रेण दिवस वाजबी सर्वसा मुंचंत विविधा महारथा अभ्यद्रवंत असंख्येपत तस्पाएक हजार रथी सौ महारथी एक हजार हाथी और दो हजार घुड़सवारों के साथ बहुत से महारथी और असंख्य पैदल सैनिक सातिके पर नाना प्रकार के बाणों की वर्षा करते हुए टूट पड़े महाराज सात पर्यवरियत भरतवंशी महाराज इस सात्यके को मार डालो इस प्रकार उन समस्त सैनिकों को प्रेरित करते हुए दुस्साहन ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया तत्राद्भुतम अपश्याम शयने यित महत यदे को बहु भी साधम असंभ्रांत वहाँ हमने सात्विकी का अत्यंत अद्भुत चरित्र देखा कि वे बिना किसी घबराहट के अकेले ही बहुसंख्यक योद्धाओं के साथ युद्ध कर रहे थे अवधीचार रथान एक दृढ़ तदल सा दिन तवान्दस्योनिचर्वश उन्होंने रथ सेना और गज सेना का तथा उन समस्त घुड़सवारों एवं लुटेरे मृेक्षों का भी सब प्रकार से संहार कर डाला तत्र चय वे बहुधा मथित परमाु अग्निदितापी ध्वजा वर्म तथा न निकरण वसुंधरा वहाँ चूर चूर हुए चक्को टूटे हुए उत्तमोतम आयुधों टूक टूक हुए धुरों खंडित हुए ईशा दंडो और बंधुरों मथे गए हाथियों तोड़कर गिराए हुए ध्वजों छिन्न भिन्न कवचों और विनष्ट हुए सैनिकों की लाशों से वहाँ की पृथ्वी पट गई थी अनुकर्ष मन छन्ना वसुधा त्र दौर भारत मानी भरस नरेश योद्धाओं के हारों आभूषणों वस्त्रों अनुकर्षों से आच्छादित हुई वहाँ की भूमि तारों से व्याप्त हुई आकाश के समान जान पड़ती थी गिर पतिता चाता कुंजरो अंजन सुलता वाहन भारत भारत अंजन और वामन नामक दिग्गज के कुल में उत्पन्न हुए पर्वताकार श्रेष्ठ गजराज भी वहाँ धराशायी हो गए थे सुप्रतीकुल जाता महापद नरेश्वर सुप्रते प्रतीक महापद्म ऐरावत तथा अन्य पुंडरीक पुष्पदंत और सार्वभौम इन दिग्गजों को कुलों में उत्पन्न हुए बहुतेरे दंतार हाथी भी वहां धरती पर लौट रहे थे वनायुजान पर्वतीजान काम्बोजान पे तथा हयावरान राजन तत्र तत्सिक राजन वहाँ सातिकी ने वनायु काम्बोज काबुल और बाल्घिक देशों में उत्पन्न हुए श्रेष्ठ अश्व तथा पहाड़ी घोड़ों को भी मार गिराया नाना त्थान्च नानाजाते दंतिन निजघ्ने त्रेय शहस्रशह सिने के उस वीर पौत्र ने अनेक देशों में उत्पन्न हुए विभिन्न जाति के सैकड़ों और हजारों हाथियों का भी संहार कर डाला। तेसो डालाधर्म्ञाध्व कि वे हाथी जब काल के घाल में जा रहे थे उस समय दुस्साशन ने लूटपाट करने वाले मृक्षों से इस प्रकार कहा धर्म को न जानने वाली योद्धाओं इस तरह भाग जाने से तुम्हें क्या मिलेगा लौटो और युद्ध करो संप्रेक्ष दशासन सूरान पर्वती इतने पर भी उन्हें जोर जोर से भागते देख आपके पुत्र दशासन ने पत्थरों द्वारा युद्ध करने वाले सूरवीर पर्वतियों को आज्ञा दी सुकुशला तुम लोग प्रस्तरों द्वारा युद्ध करने में कुशल हो सातिक को इस कला का ज्ञान नहीं है प्रस्तर युद्ध को न जानते हुए भी युद्ध की इच्छा रखते वाले इस शत्रु को तुम लोग मार डालो विचारता युद्धिशार अभिद्रवत्तमा भेष्ट ना सात्यकी इसी प्रकार समस्त कौरव भी प्रस्तर युद्ध में प्रवीण नहीं है अतः तुम डरो मत आक्रमण करो सात्यकी तुम्हें नहीं पा सकता ते पर्वती राजे पाषाण योधि इव राजिण जैसे मंत्री राजा के पास जाते हैं उसी प्रकार वे पाषाण समस्त पर्वती नरेश सात्विकी की ओर दौड़े तथो गज उपलय प्रख्ये ऊपल शैलवासीन पुरतस्तसुरावे वे पर्वत निवासी योद्धा हाथी के मस्तक के समान बड़े बड़े प्रस्तर हाथ में लेकर सम्रांगण में योद्धान के सामने युद्ध के लिए तैयार होकर खड़े हो गए क्षेपणी आपके पुत्र शासन से प्रेरित होकर सात्यकी के वध की इच्छा रखने वाले अन्य बहुतेरे सैनिकों ने भी क्षेपणीयास्त्र उठाकर सब ओर से सात्यकी की संपूर्ण दिशाओं को अवरुद्ध कर दिया प्रतिसंधाय प्रस्तर युद्ध की इच्छा रखने वाले उन योद्धाओं के आक्रमण करते ही सात्विकी ने तेज के हुए बाणों का संधान करके उन्हें उन पर चलाया वृष्टि तुमलाम पर्वतीय समीरताम चिक्छे दो चिक्षेदो शय नाराच श्रीपुंग पर्वती सैनिकों द्वारा की हुई भयंकर पाषाण वर्षा को श्री प्रवर्षाति की अपने सर्पतुल्य नाराचो द्वारा छिन्न भिन्न कर दिया तय रस्मचूर्ण दीप्यदि खोताज प्राय सैन्यन्या भूता निम मान्य नरेश जुगनों की जमातों के समान उद्भाषित होने वाले उन प्रस्तर चूर्णों से प्राय सारी सेनाएं होकर हाहाकार करने लगी तथा सूरा शिलानपेतुर धरणी तले राजन तदनंतर बड़े बड़े प्रस्तर खंड उठाए हुए पांच सौ सूरवीर अपनी भुजाओं के कट जाने से धरती पर गिर पड़े फिर एक हजार दूसरी योद्धा तथा तो एक लाख अन्य सैनिक सातकी तक पहुंचने भी नहीं पाए थे कि अपने हाथ में लिए शिला से कटे हुई बाहुओं के साथ ही धराशायी हो गए सावत भे नृष्टैस्तः न्यपत निहता्लेक्ष त्र तब ते हमारे सातते न महात्मना महाघोरा पात सावते सात्विकी के, के भल्ल से चूरचूर चूर हुए शिलाखंडों द्वारा मारे गए प्राण क्षाणशन्य होकर जहाँ तहाँ पड़े थे महामना महामानास्विकी द्वारा समरभूमि में मारे जाते हुए वे मृक्ष सैनिक उन पर बड़े भयंकर पत्थरों की वर्षा करते थे पाषाण योधि सूरान जतमानान यतमान्यवधि बहुशा शस्त्र तद्भुत इवाभवत वे पाषाणों द्वारा युद्ध करने वाले सूरवीर विजय के लिए प्रयत्नशील होकर रण में डटे हुए थे उनकी संख्या अनेक सहस्त्र थी परंतु सात्विकी ने उन सबका संहार कर डाला वह एक अद्भुत सी घटना हुई तथा अयोहसता शूल हस्ता, हस्ता दरदास खता लंपा का ची पुस्तासिक तदनंतर पुनः हाथ में लोहे के गोले और त्रिशूल मुंह फैलाए हुए दर्द खस लंपाक और कुंददेशी मृक्षों ने सात्विकी प्रचारों ओर से पत्थर बरसाने आरंभ किए परंतु प्रतिकार करने में निपुण सात्विकी ने अपने नाराजों द्वारा उन सबको छिन्न भिन्न कर दिया अद्रीण अंतरिक्षे शब्द नकाश में तीखे बाढ़ों द्वारा टूटने फूटने वाले प्रस्तर खंडों के शब्द से भयभीत हो रथ घोड़े हाथी और पैदल सैनिक युद्धस्थल में इधर उधर भागने लगे आत्मचूढ़ रवा किरणा मनुष्य गजवाजिन तुम पत्थर के चूर्णों से व्याप्त हुए मनुष्य हाथी और घोड़े वहां ठहर न सके मानो उन्हें भ्रमरो ने डस लिया हो हतश्रेष्ठा सरुधिराम भिन्नमस्तक पिंडिका विभिन्न शिशो राजिंदे से, से दंतिन निर्दूत करेनागांग्य सृता हमचतान्धा तत्नेणे नरिष व्यजरत्तनाध्ये शेयज कृत स्तबत्ंजरा वर्जयामासुन रथम तदा जो मरदे से बचे थे वे हाथी भी खून से लतपथ हो रहे थे उनके कुंभ स्थल हो गए थे राजन बहुत से हाथियों के सिर छक्त विच्छत हो गए थे उनके दांत टूट गए थे सुन्दंड खंडित हो गए थे तथा सैकड़ों गजराजों के सात्विकी ने अंग भंग कर दिए थे मानी नरे पुरुष की भांति क्षण भर में पांच सौ योद्वाओं का संघार करके सेना के मध्य भाग में विचरने लगे उस समय घायल हुए हाथी योद्धान के रथ को छोड़कर भाग गए अस्मनाम विद्यमान अनाम सायक्रूयते ध्वनि पद्म पत्रे सुधार अणाम पतंती नाम इव बाणों से चूर चूर होने वाले पत्थरों की ऐसी ध्वनि सुनाई पड़ती थी बाणों कमल ढलों पर गिरते हुए जलधाराओं का शब्द कानों में पड़ रहा हो तथा शब्द समवत तब सैन्य मार माधव नादमान सागर से आर्य जैसे पूर्णिमा के दिन समुद्र का गर्जन बहुत बढ़ जाता है उसी प्रकार सात्विकी के द्वारा पीड़ित हुई आपकी सेना का महान कोलाहल प्रकट हो रहा था तम शब्दम तुम श्रुवा द्रोड़ो यंतावीत एसूतर क्रुद्ध सातुता नाम महारथ दार्यन बहुधा सैन्य काल अवत यत्र उस भयंकर शब्द को सुनकर द्रोणाचार्य ने अपने सारथी से कहा सूत यह सात्वत कुल का महारथी वीर सात्व की रण क्षेत्र में क्रुद्ध होकर कौरवसेना को बारंबार विजीर्ण करता हुआ काल के समान विचर रहा है जहा यह भयानक शब्द हो रहा है वहीं मेरे रथ को ले चलो तथा सर्वे विद्रुत है निश्चय ही युद्धान पाषाण योधि योद्धाओं से भिड़ गया है तभी तो ये भागे हुए घोड़े संपूर्ण रथियों को रणभूमि से बाहर लिए जा रहे हैं। विशस्त्र कवचारुग्णा तत्र त्र पतंति चक्वर संयं तुम तुम हयान ये रथे शस्त्र और कवच से होकर शस्त्रों के आघात से रुग्ण हो यत्र तत्र गिर रहे हैं इस भयंकर युद्ध में सारथी अपने घोड़ों को काबू में नहीं रख पाते हैं। हैंचनम श्रुवा भारज से सारथी प्रतिवाच तथो दोणम सर्वशस््रृतांबरम सैन्यम द्रवत चाुष्मश्योधे भगना रणे वै धावतो तत द्रोणाचार्य का वजह वचन सुरकर सारथी ने संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ द्रोण से इस प्रकार कहा आयुष्मान कौरवसेना चारों ओर और... भाग रही है देखिये रण क्षेत्र में वे सब योद्धा जो भंग करके कर दौड़ रहे हैं एमेचा संगता पंचाला बही जिगान संत आद्रवंती सम्त ये पांडवों से पांचाल भी संगठित हो आपको मार डालने की इच्छा से सब ओर से आप पर ही आक्रमण कर रहे हैं अत्र कार्यम समाधस्व प्राप्त कालम अरिंदप स्थाने वागम वापि दूर जात सात् शत्रुगमन इस समय तो जो कर्तव्य प्राप्त हो उस पर ध्यान दीजिए यही ठहरना है या अन्यत्र जाना है सात्विकी तो बहुत दूर चले गए हैं तथा वदत भारज सार से सारेजो निधान रथान द्रोणाचार्य का सारथी जब इस प्रकार कह रहा था उसी समय सिनी नंदन सात कि बहुतेरी रथियों का संहार करते दिखाई दिए ते व्यम समान रोढ़ाने काय दुद्रभु में द्रोणाचार्य की सेना की ओर भाग गए युद्शासन साधम रथे पूर्वम निवर्त ते भी सर्वे त्रोण रथम प्रति पहले दुस्साशन जिन रथ के साथ लौटा था वे सब भयभीत होकर द्रोणाचार्य के रथ की ओर भाग गए इस श्री महाभारत द्रोण पर्वणी जयद्रथवध पर्वणी सात्यकी की प्रवेश एक विंशत्यधिक शतमो अध्याय इस प्रकार से महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथवध पर्व में सात्य की प्रवेश विषयक एक सौ अध्याय पूरा हुआ